पातंजल योग प्रदीप साधन पा सूत्र अठारह वास्तव में पुरुष के भोग अपर्ग रूप प्रयोजन की समाप्ति न होने तक चित्त में ही बंधन है और विवेक ख्याति की उत्पत्ति से पुरुष के उस प्रयोजन की समाप्ति में चित्त का ही मोक्ष है जिस प्रकार बंध मोक्ष रूप चित्त के धर्मों का पुरुष में आरोप किया जाता है इसी प्रकार ग्रहण धारण ऊह अपोह तत्वज्ञान, अभिनिवेश आदि धर्म भी चित्त में वर्तमान रहते हुए पुरुष में अभिवेक से आरोप किए जाते हैं क्योंकि वही उसका स्वामी और उसके फल का भोगता है टिप्पणी व्यासभाष्य भ्या, भा, का भाषानुवाद दृश्य का स्वरूप कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गा दृश्यम प्रकाशशील है क्रियाशील रज है और स्थितिशीलतम है ये गुण परस्पर उपरोक्त प्रविभाग है सहयोग विभाग धर्म वाले हैं एक ने दूसरे के सहारे पर अपना मूर्त रूप भूतादि और इंद्रियादि उपार्जित किया है परस्पर अंग और अंगी होने पर भी असभिन्न शक्ति प्रविभाग है तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय शक्ति के भेद से अनुपाति है प्रधान अवस्था के समय में उपदर्शित सन्निधान है गुण होने पर भी व्यापार मात्र से प्रधानांतरणित इनकी सत्ता अनमित है पुरुषार्थ कर्तव्य होने से अपने सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं सन्निधि मात्र से उपकारी हैं अस्कांतमणि के समान प्रत्यय के बिना एक ही वृत्ति के अनुकूल बढ़ते हुए प्रधान शब्द के वाच्य होते हैं यह दृश्य कहलाता है यह दृश्य भूतेंद्रियात्मक है भूत भाव से पृथ्वी आदि सूक्ष्म और स्थूल रूप से परिणत होता है तथा इंद्रिय भाव से श्रोत्रादि सूक्ष्म और स्थूल भाव से परिणत होता है और वह निष्प्रयोजन नहीं किंतु प्रयोजन को लेकर प्रवृत्त होता है अतः वह दृश्य पुरुष के भोगार्थ ही है उनमें से इष्ट और अनिष्ट गुण के अविभागापन्न स्वरूप अवधारण भोग है और भोक्ता पुरुष के स्वरूप का अवधरण अपवर्ग है मुक्ति है इन दो के अतिरिक्त दर्शन नहीं है तथा चोक्त अयम तो खलुत्र गुणेशु कर्तृषु अकर्तरी सर्वभावान उपपन्नान तोल्याल्यतीये न तत्क्रियाक्षिणी उपनीयमना सर्वानन उप इति श्री पंचशिखाचार्य कहते हैं लोक में तीनों गुणों के कर्ता होने पर भी अकर्ता चतुर्थ पुरुष में जो कि गुणों की क्रियाओं का साक्षी है बुद्ध से लाए गए सब भावों को मूढ़ युक्ति सिद्ध व देखता हुआ अन्य दर्शन की शंका भी नहीं करता है संभावना भी नहीं समझता है शंका ये बुद्धिकृत भोग और अपवर्ग जो कि बुद्धि में ही वर्तमान है पुरुष में किस प्रकार कहे जाते हैं समाधान जैसे कि विजय और पराजय योद्धाओं में होती है और स्वामी राजा में व्यपदेश से कही जाती है क्योंकि राजा ही जय पराजय के फल का भोगता होता है ऐसे ही बंध और मोक्ष भी बुद्ध में ही होते हैं और स्वामी पुरुष में व्यपदेश से कहे जाते हैं क्योंकि वह पुरुष ही उन बंध और मोक्ष रूप फलों का भोगता है बुद्धि को ही पुरुषार्थ की समाप्ति तक बंध है और उस पुरुषार्थ की समाप्ति अपवर्ग है इससे ग्रहण धारण उहापोह तत्वज्ञान और अभिनिवेश बुद्धि में होते हुए पुरुष में अध्यारोपित सद्भाव वाले हैं क्योंकि वह पुरुष ही उनके फल का भोगता है